देवी भागवत दूसरा स्कंध सूर्य है। कहते हैं राजा संतनु मन ही मन लज्जित थे अपने पुत्र भीष्म की बात सुनकर वे तुरंत बोल उठे राजा ने कहा पुत्र मुझे गहरी चिंता तो यह है कि तू मेरा एक ही बालक है यद्यपि तू सूरवीर पराक्रमी प्रतिष्ठित एवं संग्राम में पीछे पैर रखने वाला नहीं है फिर भी पुत्र एक संतान रहने के कारण मुझ जैसे पिता का यह जीवन विफल है क्योंकि यदि कभी युद्ध छिड़ा और तू तो उसमें काम आ गया तो फिर मैं आश्रयहीन होकर क्या कर सकूंगा पुत्र मुझे यही विशेष चिंता है मैं इसी से दुखी हूँ सूर्य कहते हैं राजा संतनों की बात सुनकर विष्णु जी ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा और कहा इस समय महाराज अत्यंत लज्जित हैं मुझसे स्पष्ट कहते नहीं आप लोग उनसे पूछकर निश्चय करके सच्ची बात मुझे बताने की कृपा करें फिर मैं निश्चिंत होकर उन सभी कार्यों को सिद्ध करने में लग जाऊंगा विष्णु जी की बात सुनकर मंत्री लोग राजा संतन के पास गए सम्यक प्रकार से सारी बातें जानकर उन्होंने विष्णु जी को सब बतला दिया भिष्म जी पिता का अभिप्राय जानकर उसी क्षण उन मंत्रियों के साथ लेकर दास दासराज के पास गए और अत्यंत नम्र होकर प्रेम पूर्वक कहने लगी विष्णु जी बोले परम तक तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरे पिताजी के लिए दे दो एक तदर्थ में तुमसे प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी यह कन्या मेरी माता बने मैं इसका सेवक हूँ दास दास राज ने कहा महाभाग तुम राजकुमार हो इसे स्वीकार करो और अपनी पत्नी बनाओ क्योंकि यह निश्चय है तुम्हारे रहते हुए इसका पुत्र राजा नहीं बन सकेगा भीष्म जी बोले आप दासराज की यह कुमारी मेरी माता है मैं राज्य करना नहीं चाहता बिल्कुल निश्चित कहता हूँ सर्वथा इसी का पुत्र राज्य का अधिकारी बनेगा दासराज बोला मैं जान गया तुम सत्यभाषी हो किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठपूर्वक इससे राज्य छीन लेगा इसमें कोई संदेह नहीं दिखता भीष्म जी ने कहा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा यह बात सर्वथा सत्य हो कर रहेगी मेरी प्रतिज्ञा किसी भी प्रकार टल नहीं सकती सूर्य जी कहते हैं विष्णु जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दासराज ने अपनी सर्वांगसुंदरी कन्या सत्यवती को महाराज संतनु के लिए समर्पण कर दिया इस प्रकार राजा संतनु ने सत्यवती को अपनी पत्नी बनाया इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हुआ था यह बात उन्हें मालूम नहीं हो सकी सूर्य कहते हैं इस प्रकार महाराज संतुलु ने सत्यवती से विवाह किया सत्यवती के दो पुत्र हुए और समय अनुसार मर भी गए फिर व्यास जी के द्वारा विचित्र विचित्रवीय के क्षेत्र से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ जो नेत्रहीन था मुनि के देखकर उस स्त्री ने आंखें बंद कर ली थी फलस्वरूप वह अंधे पुत्र की जन्नी हुई दूसरी स्त्री ने व्यास जी को देखकर सर्वांग में सफ़ेद चंदन लगा लिया था तथा तो उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ दासी से विदुर का जन्म हुआ विदुर जी सत्यवादी धर्म के अवतार एवं पुण्यात्मा पुरुष थे मंत्रियों ने छोटे पुत्र पांडु को राजा बनाया अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य का अधिकार नहीं मिला भीष्णु जी की सम्मति लेकर महापराक्रमी पांडु राज्य का कार्य संभालने लगे बुद्धिमान विदुर जी की मंत्री पद पर नियुक्ति हुई धृतराष्ट्र की दो स्त्रियाँ थीं एक का नाम था गांधारी जो सुबल राज की पुत्री थी दूसरी का नाम वैश्या वैश्य कन्या था वह घर का कार्य संभालती थी वेदवादी विद्वान पांडव की भी दो स्त्रियाँ बतलाते हैं एक थी सुरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री जिसका जन्म मद्राज में मद्र के घर हुआ था गांधारी ने अत्यंत सुंदर सौ पुत्रों को उत्पन्न किया वैसा से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो परम मनोहर और युद्ध का महान अभिलाषी था कुंती जब पिता के घर कन्या कन्यावस्था में थी तभी उसने कर्ण को जन्म दिया सूर्य के कृपा प्रसाद से उन मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई उसका नाम कर्ण पड़ा इसके बाद कुंती पांडव की धर्मपत्नी बनी ऋषिगण बोले मुणिवर सूद जी आप यह कैसी भी बात कर रहे हैं कि कुंती से पहले पुत्र उत्पन्न हो गया और इसके पश्चात उसका पांडु के साथ विवाह हुआ कैसे सूर्य का संयोग हुआ जिससे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा फिर कुंती कन्या कैसे रही जो पांडु ने उस उससे विवाह किया ये सभी बातें बताने की कृपा करें